हर्षद ने वो फोटो लेकर थोड़े कंफ्यूजन के साथ देखते हुए कहा ये छोटी लड़की रूही तो नहीं है और अगर रूही नहीं है तो क्या ये वाकई में निर्मला सेंगर रूही की मां थी हो सकता है विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा क्योंकि रूही को ये फोटो अपने बाप के पास से मिली थी उसने अपने बाप के अलमारी में से ये फोटो चुराया था तो मुझे जहां तक लग रहा है कि ये फोटो रूही के बाप ने ही क्लिक किया रहा होगा देखो फोटो को थोड़ा ध्यान से देखो पहली बार तो फोटो खींचने का एंगल देखो ये फोटो सामने से नहीं खींचा गया और निर्मला के चेहरे का एक्सप्रेशन देखते हुए साफ पता लग रहा है कि ये फोटो जब खींची जा रही थी तो उसे पता भी नहीं था इसका मतलब फोटो को छुपकर और उसकी परमिशन के बगैर क्लिक किया गया है ओ अनुष्का ने विक्रांत की तरफ हैरत भरी नजरों से देखते हुए कहा तो सर ये फोटो बिना परमिशन के क्लिक की गई है तो आपका कहने का मतलब ये है क्या के रू की माँ का मर्डर जोधन नहीं किया है यानी कि सिर काटने वाले मर्डर केस का कातिल जोधन ही है अरे क्या बात कर रही है अनुष्का बीच में हर्षित ने अनुष्का को टोकते हुए कहा तुम पागल हो क्या जोधन सिंह रूही का बाप है और अगर उसने निर्मला का कत्ल किया होता तो कब का पुलिस उसे पकड़ चुकी होती वैसे भी हमारे देश में अगर किसी शादीशुदा औरत के साथ कुछ भी होता है तो सबसे पहले उसके पति को पकड़ा जाता है और अगर वाकई में जोधन ने निर्मला का मर्डर किया होता तो पुलिस उसे कब का पकड़ चुकी होती अच्छा रूही ने मुझे बताया था कि जब वो पैदा हुई थी तभी उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी उसके बाप ने उसे बताया था कि वो किसी और मर्द के साथ भाग गई थी और जो सिर काटने वाला मर्डर केस है उसकी रिपोर्ट में लिखा गया था कि कतिल किसी खास तरह की महिलाओं को ही अपना शिकार बना रहा है वो खास तरीके से और खास तरह की औरतों का ही सिर काट रहा था ओ तो फिर तो ऐसा हो सकता है कि जोधन की पत्नी उसे छोड़कर किसी और मर्द के साथ भाग गई थी ऐसे में खुन्नस में आकर उसने एक एक करके शादीशुदा औरतों का सिर काटना शुरू कर दिया अनुष्का ने फिर से अनुमान लगाते हुए कहा लेकिन सर गजब का इतफाक है हम लोग मेडिकोर फार्मा के मर्डर केस पर काम कर रहे थे और हमें सिर काटने वाले केस का क्लू मिल गया कमाल है हर्षित ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा मेरे साथ रहोगे तो फिर रोज ऐसे ही इतफाक देखने को मिलते रहेंगे विक्रांत ने नेतफाक से जवाब दिया और जोर से हंसने लगा वैसे ये बात सही भी है विक्रांत के साथ अक्सर ऐसा इतफाक होता रहता है अक्सर जब वह किसी केस पर काम कर रहा होता है तो फिर उसे दूसरे केस का क्लू मिल जाता है उसे ऐसे इतफाक की अब आदत पड़ चुकी थी और इतना ही नहीं बल्कि जोधन सिंह के पकड़े जाने के बाद अब हमें तमिल स्टार वाले केस का भी क्लू मिल गया है अब हमारे हाथ में तीन बड़े केस हैं हर्षित ने उत्सुकता के साथ कहा सर आप वाकई में बहुत लकी हैं अगर किसी तरह से ये तीनों केस हमने सॉल्व कर लिए तो फिर तो मजा आ जाएगा मैं तो सोच भी नहीं पा रहा कि हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे सर उसका कुछ सोचते हुए कहा अगर सर ऐसा है तो फिर हमें तुरंत ही जोधन सिंह की सिक्योरिटी को बढ़ा देना चाहिए अब हमें कोई गलती नहीं करनी चाहिए हाँ सही बात विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा और फिर अनुष्का की तरफ देखते हुए कहा अगर हमें सच्चाई तक पहुंचना है तो फिर हमें और सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे मुझे याद है कि मैंने तुम से का डी कलेक्ट करने के लिए कहा था तुमने रूही का डी कलेक्ट किया हाँ मुझे मिल गया है लैब का टेस्ट रिजल्ट सोलन पुलिस स्टेशन में रखा है हर्षित ने जवाब दिया अच्छा विक्रांत ने हर्षित की तरफ देखते हुए कहा अभी तुरंत पुलिस स्टेशन जाओ और वहां से ये डीएनए कलेक्ट करो और फिर इस डीएनए को रूही के बाप यानी कि जोधन सिंह के डीएनए और निर्मला के डीएनए से मैच करवाओ पहले कन्फर्म तो हो कि निर्मला सेंगर रूही की ही माँ है ओके okay, सर मैं मैं तुरंत जा रहा हूँ और हाँ एक और डीएनए मैच करना है रुको आ, अच्छा जाओ अभी तुम पुलिस स्टेशन पहुंचो मैं और डीएनए का सैंपल तुम्हें भेज रहा हूँ उसे भी मैच करवा लेना विक्रांत ने हर्षित की तरफ देखते हुए कहा एक और डीएनए और कौन है हर्षद ने विक्रांत की तरफ हैरानी से भरी नजरों से देखते हुए कहा उसने कभी भी बेबे के बारे में नहीं सुना था अरे ये एक फीमेल डेड बॉडी का डीएनए है मुंबई में मिली थी विक्रांत ने बताया इस फीमेल डेड बॉडी का फिगर और चेहरा बिल्कुल रूही से मिलता जुलता है तो मुझे शक है कि रूही का इस फीमेल डेड बॉडी के साथ कुछ न कुछ कनेक्शन जरूर होगा इसलिए इसका डी चेक करना जरूरी है ओ सर आप हाप कमाल के हैं अनुष्का ने विक्रांत की तारीफ करते हुए कहा फिर उसने कुछ सोचते हुए कहा अच्छा अब मैं समझी कि आप रूही में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं आपका वो मुंबई वाली लड़की के साथ कुछ चक्कर था और अब आप रूही में भी उसी का चेहरा देखते हैं है ना? चुप करो बकवास बंद करो जल्दी करो सब लोग काम पे लग जाओ अब और फटाफट हर्ष को फोन करके उसे और अलर्ट रहने के लिए कह दो और उसको ये भी बता दो कि ये सारी बातें हम चारों के अलावा किसी और को पता नहीं लगनी चाहिए हमें सीक्रेटली इस केस पर काम करना है किसी को कुछ पता नहीं लगना चाहिए समझे हाँ सर समझ गए हर्षित ने जवाब दिया और फिर वो और अनुष्का एक साथ काम पर लग गए उन दोनों के जाने के बाद विक्रांत ने थोड़ी राहत की सांस ली और फिर अपने आगे के प्लान के बारे में सोचने लगा इस वक्त विक्रांत को मुख्य रूप से तीन केस पर काम करना था पहला तो उसे मेडिको फार्मा वाले मर्डर केस को सॉल्व करना था इसके बाद उसे तमिल स्टार यानी कि तमिल राजा के मुकड़ में लगी मणि की चोरी वाले केस को सॉल्व करना था और फिर उसके बाद अंत में उसे औरतों के सिर काटने वाले केस पर भी काम करना था वैसे अब तक मेडिको फार्मा वाला केस तो खत्म ही हो चुका था हालांकि अभी तक विक्रांत को कोई ठोस सबूत या गवाह नहीं मिल सका था लेकिन उसने कुलदीप और उसके गैंग के सभी लोगों को अरेस्ट कर लिया था अभी उन सभी को हॉस्पिटल में रखा गया था और जैसे वो बोलने की हालत में आएंगे उनसे पूछताछ की जाएगी भले ही विक्रांत ने मेडिकोल फार्मा के कातिलों को पकड़कर केस को क्लोज कर दिया था लेकिन फिर भी अभी विक्रांत को मन ही मन ये फील हो रहा था कि इस केस के पीछे असली मास्टरमाइंड कोई और भी है और ये मास्टरमाइंड बाहर किसी दूसरे देश में बैठकर कर ये सब करवा रहा है खैर उसे पकड़ने की जिम्मेदारी विक्रांत की नहीं है क्योंकि वो मामला देश से बाहर का है और उसकी जांच के लिए पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा एक खास टीम बनाई जाएगी विक्रांत की जिम्मेदारी बस इतनी है कि उसके पास इस केस से जुड़ी जितनी इन्फॉर्मेशन है वो सब कुछ नई स्पेशल टीम को ट्रांसफर कर दे कुल मिलाकर मेडिकल फार्मा के मर्डर केस में स्पेशल टीम के रूप में अब विक्रांत और उसकी टीम का काम खत्म हो चुका था इसके बाद था तमिल स्टार वाला केस इस केस को भी इन्वेस्टिगेट करने के लिए सीबीआई की एक स्पेशल टीम का गठन किया गया था और सीबीआई की टीम अभी भी उस पर काम कर रही है सो विक्रांत को अभी उस केस के बारे में भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है उसे बस इतना करना है कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन उसे जोधन के द्वारा मिली है उसे वो सीबीआई की स्पेशल टीम को दे दे ताकि आगे का काम सीबीआई अपने हिसाब से कर सके अब आती है बारी जोधन सिंह की चूंकि अब जोधन का नाम तमिल स्टार की चोरी वाले केस में आ चुका है ऐसे में उसे जल्द से जल्द सीबीआई को हैंड करना होगा ऐसे में विक्रांत की समस्या ये थी कि अगर उसने तुरंत ही जोधन को सीबीआई के हवाले कर दिया तो फिर वो उसे इंटेरोगेट नहीं कर सकेगा फिर विक्रांत उससे सिर काटने वाले केस से जुड़ी बातें भी नहीं कर पाएगा इसलिए एक बार के लिए विक्रांत के मन में आया कि वो जोधन को अभी सीबीआई के हवाले नहीं करेगा और ना ही अभी तमिल स्टार वाले केस की बात बाहर आने देगा एक बार जब जोधन को वो अच्छे से इंटेरोगेट कर लेगा तभी वो उसे सीबीआई के हवाले करेगा लेकिन फिर अगले ही पल विक्रांत के दिमाग में आया कि जोधन की आइडेंटिटी को ज्यादा दिन तक ऐसे छुपा नहीं रखा जा सकता है और अगर उसकी आइडेंटिटी बाहर आ गई तो फिर हो सकता है कि उसके दुश्मन भी उसके पीछे पड़ जाएंगे और फिर स्पेशल टीम की से जोधन सिंह को ज्यादा दिन तक पुलिस अपनी कस्टडी में नहीं रख सकती है ज्यादा दिन तक जोधन को कस्टडी में रखना स्पेशल टीम के लिए ठीक नहीं रहेगा ऐसे में जोधन को अभी सीबीआई को हैंड करना ही ठीक रहेगा क्योंकि तो ऐसा करने पर जोधन की हिफाजत की जिम्मेदारी सीबीआई के पास रहेगी और फिर अगर उसे कुछ होता है तो फिर सीबीआई ही उसके लिए जवाब देगी और फिर जोधन को सीबीआई को हैंडओवर करने में दो दिन का समय तो लग ही जाएगा इस दो दिन के अंतराल में अगर जोधन को इंटेरोगेट करके उससे कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल ली जाए तो फिर विक्रांत का काम भी बन जाएगा लेकिन यहाँ पर समस्या ये थी कि अभी जोधन की मैंटल कंडीशन ठीक नहीं थी और ऐसी हालत में उसे इंटेरोगेट करके उसे इन्फॉर्मेशन लेना बहुत मुश्किल काम है लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि जोधन की दिमागी हालत कब ठीक होगी इस बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता है विक्रांत ने फिर से रूही द्वारा दी गई फोटो को देखना शुरू किया इस फोटो में रूही की मां यानी कि निर्मला काफी यंग और खूबसूरत नजर आ रही थी उसने बहुत फैंसी ड्रेस पहन रखा था और देखने के बाद वाकई में काफी खूबसूरत लग रही थी निर्मला सेंगर रूही और फिर ये जोधन सिंह इन दोनों का सरनेम क्यों अलग अलग है